प्रश्नोत्तर दीप मारा प्रारब्ध पुण्य पाप संस्कार जिज्ञासा श्रुति कहती है श्रृणवंत विश्व अमृतस्य पुत्रा, से पुत्राह उपनिषद तुम सब अमृत के पुत्र हो नास्वान नहीं हो परंतु कर्म कांड के समय पंडित लोग कहलवाते हैं पापोहम पापकर्माहम पापात्मा पाप संभव क्या ऐसा कहना ठीक है समाधान यह जीव अमृत का पुत्र है अमृत स्वरूप है पर अपने को पाप का कर्ता मान रहा है तो क्या किया जाए अब जो तुम्हारी स्थिति है उसको भगवान के सामने सच्चाई से स्वीकार करो झूठ बोलने से तुम्हारा काम नहीं चलेगा जब तुम अपने आप को पुण्य कर्मों के कर्ता मानते हो तो पाप होने पर उसके कर्ता भी तुम ही बनोगे इसलिए अपने दोष को सच्चाई से स्वीकार करो तुम सारा व्यवहार अपने को शरीर मान कर कर रहे हो अथवा अमृत पुत्र मानकर जब शरीर को मैं मानते हो तो उससे होने वाले पापों का कर्ता तुमको ही माना जाएगा अपने हृदय पर हाथ रखकर देखो कि क्या तुमने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला कभी हिंसा नहीं की किसी को दुख नहीं दिया माता पिता की अविज्ञा नहीं की शास्त्र का विरोध नहीं किया जब तुम इस प्रकार के पाप कर ही रहे हो तो यदि पंडित कहता है पापो हम पाप हम बोलो तो कुछ गलत तो नहीं कहता सत्य को स्वीकार करो हाँ यह अलग बात है कि यह श्लोक व्यवहारिक है पारमार्थिक नहीं पारमार्थिक तो वह श्रुति है जो हमें अमृत पुत्र कहती है परंतु स्वयं को भी इसका अनुभव होना चाहिए तभी पापों से संबंध का अभाव होगा जिज्ञासा दूसरों को कष्ट देना इसे हिंसा कहा गया है यदि किसी के धार्मिक अनुष्ठान करने से किसी अन्य को कष्ट पहुँचे तो क्या उस धार्मिक अनुष्ठान अनुष्ठानकर्ता को हिंसा का फल मिलेगा समाधान यह बात सत्य है कि दूसरों को कष्ट देना हिंसा है ऐसा कहा भी गया है श्लोकार प्रवक्षामी यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम् समयोचित पद्य मालिका करोड़ों ग्रंथों के कथनों को मात्र आधे श्लोक में कह दिया कि दूसरों का उपकार करना पुण्य है और उनको पीड़ा देना पाप है यहाँ पर एक बात ध्यान में रखने की है कि कोई व्यक्ति धार्मिक कार्य करता है और किसी दुष्ट प्रकृति वाले व्यक्ति को उससे कष्ट होता है तो यहाँ हिंसा का प्रसंग नहीं है उसे कष्ट अपने स्वभाव से हो रहा है न कि उस धार्मिक अनुष्ठान से इसलिए ऐसे व्यक्तियों को प्रसन्न रखने के लिए अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए जैसे आपके जब करने से किसी नास्तिक को कष्ट हो तो क्या आप जब करना छोड़ देंगे ऐसा ही धार्मिक अनुष्ठान के विषय में भी करना चाहिए